जीवन में कोई चीज रुकी हुई नहीं है सभी चीजें गतिमान है जीवन एक प्रवाह है या तो पीछे की तरफ जाओ या आगे की तरफ जाओ रुकने का कोई उपाय नहीं जो जरा भी रुका वो भटका ये पंथियां ध्यान से सुनो जुस्त जुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने काफिले ठहरते हैं राह भूल जाते हैं जरा दम लेने जस्त जुए मंजिल में एक जरा जो दम लेने इस जिंदगी की राह पर यात्रा पर जरा दम लेने को भी जो ठहरते हैं काफिले ठहरते हैं राह भूल जाते जो रुका वो भूला जो जरा ठहरा वो भटका क्योंकि जो आगे न गया वो पीछे गया जो बढ़ा नहीं वो गिरा जो चला नहीं वो पीछे सर क्योंकि जीवन गति है यहां ठहराव नहीं है एडिंगटन का बहुत प्रसिद्ध वचन है कि मनुष्य की भाषा में रेस्ट शब्द ठहराव सबसे झूठा शब्द है क्योंकि ऐसी कोई घटना कहीं नहीं कोई चीज ठहरी हुई नहीं तुम यहां बैठे हो ठहरे हुए नहीं हो तुम लगते हो बैठे हो चल रहे हो प्रतिपल बढ़ रहे हो रात सो रहे हो तब भी ठहरे हुए नहीं हो बिस्तर पर भी हजारों प्रक्रियाएं चल रही तुम्हारा जीवन गतिमान है रात भी नदी बह रही है सुबह भी नदी बह रही है दिन भी नदी बह रही अंधेरा हो कि उजेला आकाश में बादल घिरे हो कि आकाश खुला हो नदी बह रही वैज्ञानिक कहते हैं कि रात सोते समय भी तुम्हारा मस्तिष्क पूरा काम कर रहा है सीना पूरा काम कर रहा है श्वास चल रही है शरीर में खून शुद्ध किया जा रहा है भोजन पचाया जा रहा है तुम बूढ़े हो रहे हो जवान हो रहे हो कुछ घट रहा है रुकाव जैसी कोई चीज़ नहीं पत्थर भी ठहरा हुआ नहीं क्योंकि पत्थर भी रेत होने के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है आज पत्थर है कल रेत हो जाएगा कुछ भी ठहरा हुआ नहीं ठहराव झूठ है ठहराव भ्रांति है गति सत्य है बुद्ध ने तो गति को इतने अत्यंत ऊंचाई पर उठाया कि बुद्ध ने कहा कि जहां भी तुम्हें कोई चीज ठहरी हुई मालूम पड़े वहीं समझ लेना झूठ है इसलिए बुद्ध ने परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि परमात्मा शब्द में ही ठहराव मालूम होता है परमात्मा का मतलब है जो हो चुका और अब नहीं हो सकता जिसमें कोई गति नहीं परमात्मा में गति कैसे होगी क्योंकि गति तो अपूर्ण में होती है पूर्ण में कैसी गति वो तो है ही वही जो होना चाहिए अब उसमें कुछ और हो नहीं सकता परमात्मा बूढ़ा नहीं हो रहा ज्यादा ज्ञानी नहीं हो रहा अज्ञानी नहीं हो रहा पवित्र नहीं हो रहा अपवित्र नहीं हो रहा बुद्ध ने कहा ऐसी कोई चीज है ही नहीं बुधने का है शब्द झूठ है होना शब्द सत्य है जब तुम कहते हो पहाड़ है तो बुद्ध कहते हैं ऐसा मत कहो पहाड़ है ऐसा कहो पहाड़ हो रहा है बुद्ध के प्रभाव में जो भाषाएं विकसित हुई जैसे बर्मी जो कि बुद्ध धर्म के पहुंचने के बाद भाषा बनी तो वहां है जैसा कोई शब्द नहीं है बर्मी भाषा में जब पहली दफा बाइबल का अनुवाद किया बर्मी भाषा में तो बड़ी कठिनाई आई गॉड इज इसको कैसे अनुवाद करो ईश्वर है इसके लिए कोई ठीक ठीक रूपांतर बर्मी भाषा में नहीं होता और जब रूपांतर करो तो उसका मतलब होता है गाड इज बिकमिंग पर हो रहा है क्योंकि वो बुद्ध के प्रभाव में भाषा बनी बुद्ध ने कहा हर चीज हो रही तुम जवान हो ऐसा कहना ठीक नहीं जवान हो रहे हो बूढ़े हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं बूढ़े हो रहे हो। जीवन है ऐसा कहना ठीक नहीं जीवन हो रहा है मृत्यु है ऐसा कहना भी ठीक नहीं मृत्यु हो रही है जगत में क्रियाएं हैं घटनाएँ नहीं इसलिए बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं और बुद्ध ने कहा कोई आत्मा भी नहीं है क्योंकि ये तो फिर चीज़ें मालूम पड़ती हैं आत्मा जैसे कोई ठहरा हुआ पत्थर भीतर रखा है बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं चीज़ें हो रही हैं बुद्ध ने जो प्रतीक लिया है जीवन को समझाने के लिए वह दिए की ज्योति सांझ को तुम दिया जलाते हो रात भर दिया जलता है अंधेरे से लड़ता है सुबह तुम दिया बुझाते हो क्या तुम वही ज्योति बुझाते हो जो तुमने रात जलाई थी वही ज्योति तो तुम कैसे बुझाओगे वो ज्योति तो करोड़ बार बुझ चुकी ज्योति तो प्रतिपल बुझ रही है धुआं होती जा रही है नई ज्योति उसकी जगह आती जा रही है रात तुमने जो ज्योति जलाई थी वो सुबह तुम उसे थोड़ी बुझाओगे उसी की श्रृंखला को बुझाओगे उसी को नहीं वो तो जा रही भागी जा रही है तिरोहित हुई जा रही आकाश में नई ज्योति प्रतिपल उसकी जगह आ रही तो बुद्ध ने कहा तुम्हारे भीतर कोई आत्मा है ऐसा नहीं चित्त का प्रवाह है एक चित्त जा रहा है दूसरा आ रहा है जिससे दिए की ज्योति आ रही तुम वही ना मरोगे जो तुम पैदा हुए थे जो पैदा हुआ था वो तो कभी का मर चुका जो मरेगा वो उसी संतति में होगा उसी श्रृंखला में होगा लेकिन वही नहीं ये बुद्ध की धारणा बड़ी अनूठी लेकिन बुद्ध ने जीवन को पहली दफे जीवंत करके देखा और जीवन को क्रिया में देखा गति में देखा और जो भी आलस्य में पड़ा है जो रुक गया है ठहर गया है जो नदी ना रहा और सरोवर बन गया वो सड़ेगा। का रस में अशुभ देखते हुए बिहार करने वाले इंद्रियों में संयत भोजन में मात्रा जानने वाले श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं दिखाता जैसे आंधी शैल पर्वत को तुम्हारी निर्बलता और दुर्बलता का सवाल है जब तुम हारते हो अपनी दुर्बलता से हारते हो जब तुम जीतते हो अपनी सबलता से जीतते हो वहां कोई तुम्हें हराने को बैठा नहीं है इस बात को ख्याल में ले लो शैतान है नहीं मार है नहीं तुम्हारी दुर्बलता का ही नाम है जब तुम दुर्बल हो तब शैतान है जब तुम सबल हो तब सैतान नहीं है तुम्हारा भय ही भूत है तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार है इसलिए ये जो हम बहाने खोज लेते हैं अपना उत्तरदायित्व किसी के कंधे पर डाल देने का कि सैतान ने भटका दिया कि क्या करें मजबूरी है पाप ने पकड़ लिया कोई पाप है कहीं जो तुम्हें पकड़ रहा है तुमने भला पाप को पकड़ा हो पाप तुम्हें कैसे पकड़ेगा तो मार तो केवल एक काल्पनिक शब्द है इस बात की खबर देने के लिए कि तुम जितने कमजोर होते हो उतना ही तुम्हारी कमजोरी के कारण तुम्हारी कमजोरी से ही अविर्भूत होता है तुम्हारा शत्रु तुम जितने सबल होते हो उतना ही शत्रु विसर्जित हो जाता है सबल होने की कला योग कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा होना चाहिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे जब तुम राह पे चलो चार कदम आगे से ज्यादा मत देखो कोई जरूरत नहीं है चार कदम आगे देखना पर्याप्त है उतना संयम है लेकिन तुम भी चलते हो रास्ते पर जिस दीवाल पर लिखे हुए इस को तुम हजार बार पढ़ चुके हो उसको फिर आज पढ़ के आए हो वो चाहे हिम कल्याण तेल हो या बंदर छाप काला दंत मंजन उसको तुम कितनी बार पढ़ चुके हो उसे तुम क्यों बार बार पढ़ रहे हो तुम उसे पढ़ो ना बुद्ध की तरह अगर तुम चार कदम नीचे चलो तो दीवा अपने आप साफ हो जाए लोग लिखना बंद कर दें तुम पढ़ते हो इसलिए वो लिखते तुम जब तक पढ़ते रहोगे तब तक वो लिखते रहेंगे क्योंकि बार बार पढ़कर तुम्हारे मन में एक सम्मोहन पैदा होता है बंदर छाप काला दंत मंचन बंदर छाप काला दंत मंचन जब तुम दुकान पर दंतमंजन खरीदने जाओगे तुम्हें याद ही ना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से कब निकल गया बंदर छाप काला दंतमंजन तुम सोचते हो सोच विचार के खरीद रहे हो बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हें सम्मोहित किया बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हारे मन पर संस्कार छोड़ दिए तुम उन्हीं को दोहराए चले जा रहे हो इसलिए तो विज्ञान का इतना विज्ञापन का इतना भारी उपयोग है लोग चीजें बाद में बनाते हैं विज्ञापन पहले चला देते हैं अमेरिका में तो दो तीन साल बाद प्रोडक्शन शुरू होगा उसी चीज का उत्पत्ति शुरू होगी तीन साल पहले विज्ञापन शुरू हो जाता है क्योंकि बाजार पहले बनाना पड़ता है मांग पहले पैदा करनी पड़ती है और जब मांग पैदा हो जाती तो ही बाजार में सामान लाने की कोई जरूरत और आदमी ऐसा पागल है कि किसी भी चीज के लिए उसको तुम खरीदने के लिए राजी कर सकते हो सिर्फ दीवारों पर अखबारों में रेडियो पर टेलीविजन पर दोहराने की जरूरत है कुछ भी दोहराओ आदमी तैयार हो जाएगा खरीदने को क्योंकि उसे लगेगा कि पता नहीं कौन सा सुख में चूका जा रहा हूं जो इस चीज से मिलने वाला है सुख की भ्रांति दो सुख की आशा बंधाओ और कोई भी चीज बेची जा सकती आदमी से ज्यादा मूढ़ कोई और दूसरा जानवर पृथ्वी पर नहीं तुम किसी भैंस को भी राजी नहीं कर सकते वो अपनी प्रकृति से जीती है, जो घास खाना है वही खाती तुम कितने विज्ञापन करो तुम कितने बैंड बाजा बजाओ वो बिल्कुल फिक्र ना करेगी लेकिन आदमी तत् क्योंकि आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है ऐसी तो चीजें खा रहा है जिनमें कुछ कोई भी पौष्टिकता नहीं है लेकिन विज्ञापन चला रहा है उन चीजों को तो वो खाएगा धीर धीरे धीरे सभी चीजें अपनी पौष्टिकता खोती जा रही क्योंकि ये सवाल ही नहीं है कि उनमें जीवनदायी तत्व होने चाहिए रंग अच्छा होना चाहिए गंध अच्छी होनी चाहिए अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का संबंध नहीं है रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती हैं डाली जा रही हैं भोजन रंगीन दिखना चाहिए सुगंध अच्छी आनी चाहिए फिर उससे खून बनता है या नहीं ये सवाल नहीं है फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं ये सवाल नहीं है तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते वो जानता है कि क्या उसके जीवन में उपयोगी लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है दिया जा रहा है हर चीज के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो ठीक विज्ञापन की जरूरत है बुद्ध कहते थे चार कदम से आगे देखना ही मत क्योंकि उतना चलने के लिए पर्याप्त है इसको वो संयम कहते बुद्ध कहते जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना मत जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत जितना जीवन में जरूरी है आवश्यक है उससे पार मत जाना और तुम अचानक पाओ कि तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगी अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो जो मिल जाए तो कुछ ना होगा और न मिले तो प्राण खाए जा रहा है गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक रात की नींद हराम हो गई तब तक सो नहीं सकते शांति से बैठ नहीं सकते क्योंकि मन में एक उथल पुथल चल रही है कि घर में दो कार होनी चाहिए एक कार गरीब आदमी के घर में होती दो कार होनी चाहिए पहले अमेरिका में वो विज्ञापन करते थे कि कम से कम घर में एक कार होनी ही चाहिए अब इतनी कारें तो घरों घरों में हो गई एक एक कार तो हर घर में तब उन्होंने दूसरा विज्ञापन शुरू किया कि एक कार तो गरीब घर में होती अगर तुम सफल हो तो कम से कम दो कार घर में होनी चाहिए अब दो कार घर में होनी चाहिए चाहे एक में भी बैठने वाले पर्याप्त में हो लेकिन दो कार घर में होनी ही चाहिए नहीं तो वो प्रतिष्ठा का सवाल है अब कार कोई बैठने के लिए नहीं खरीदता अमरीका में वो प्रतिष्ठा की बात है वो पृष्ठिज पावर उससे शक्ति का पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो अब उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया है कि अगर तुम सफल हो गए हो तो एक घर पहाड़ पर एक घर समुद्र के तट पर और एक घर शहर में कम से कम तीन घर तो होने ही चाहिए आदमी एक ही घर में रह सकता है तुम्हारे पास कितने कपड़े तुमने इकट्ठे कर रखे कितने कपड़े तुम एक बार में पहन सकते हो कितने जूते के अंबार लगा रखे तुमने मैं घरों में ठहरता रहा हूं कभी कभी दंग होता हूं भगवान की मूर्ति के लिए जगह नहीं जूतों के लिए अलमारियां लगा रखी एक जूता तुम पहनते हो इतने जूते अनिवार्य नहीं, नहीं। है जरा भी आवश्यक नहीं व्यर्थ इनको झाड़ना पहुंचना पड़ता है तुम नाहक चम्हार बन गए हो सुबह से इनको नाहक पहुंचो झाड़ो तैयार कर कर रखो एक तुम पहनोगे लेकिन कोई तुम्हें समझा रहा है कहीं से कि ऐसा होना चाहिए तुम अगर अपने जीवन की फहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया है तो तुम 90 प्रतिशत गैर जरूरी पाओगे और उस 90 प्रतिशत के लिए तुमने कितना श्रम उठाया कितनी चिंता ली कितने व्याकुल हुए कितना व्यर्थ जीवन कमाया, और अगर कोई तुमसे कहे ध्यान इबादत प्रार्थना तुम कहते हो समय कहां है समय है नहीं समय होगा भी कैसे क्योंकि व्यर्थ के लिए इतना समय दिया जा रहा है बुद्ध ने कहा है जिस व्यक्ति को भी यह समझ में आ गया कि विषयों के में रस नहीं है वो संयत होने लगता अपने आप संयत होने लगता है तब उसका जीवन वासना ग्रस्त नहीं होता आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता आवश्यकता की सीमा है वासना की कोई सीमा नहीं वासना है एक तरह की विक्षिप्तता आवश्यकता जीवन की जरूरत है। भोजन चाहिए कपड़ा चाहिए छप्पर चाहिए एक आवश्यकता है उतनी पूरी होनी चाहिए और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर चिंता तुम्हारे भीतर उन चीजों के कारण है जो आवश्यक नहीं है उन्हीं का तुम्हें रोक खाए जा रहा है विषय में अशुभ देखते हुए बिहार करने वाले इंद्रियों में संयत भोजन में मात्रा जानने वाले श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं टिकाता जैसे आंधी सैल पर्वत को बुद्ध के संघ में बहुत समय तक बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा न दी बहुत आग्रह करने पर और एक बड़ी अनूठी महिला कृषा गौतमी के अत्यंत निवेदन करने पर बुद्ध ने स्वीकार किया लेकिन तब उन्होंने कुछ नियम बनाए जब वो नियम बनाते थे तो उन्होंने भिक्षुओं से कई सवाल पूछे नियम बनाने के निमित्त और आनंद ने बहुत से प्रश्न उठाए नियमों के संबंध में ताकि सब नियम विस्तार हो जाए आनंद ने पूछा कि कोई भिक्षु अगर किसी स्त्री को मार्ग पर मिले या भिक्षुणी को मार्ग पर मिले तो क्या व्यवहार होना चाहिए तो बुद्ध ने कहा भिक्षुणी चाहे भिक्षु उम्र में उससे छोटा भी हो तो भी उसे प्रणाम करे ये बात जरा बुद्ध के मुंह में जमती नहीं महावीर ने भी यही नियम बनाया कि भिक्षुणी चाहे साधु चाहे सत्तर साल की हो चाहे दीक्षा लिए उसे पचास साल हो गए हो और अभी कल के दीक्षित साधु के सामने भी आ जाए तो झुक के नमस्कार करे साधु को ऊपर बिठाए स्वयं नीचे बैठे ये बात महावीर के मुंह में भी जमती नहीं क्योंकि दोनों स्वतंत्रता के बड़े समानता के बड़े परिपोषक थे जैन और बौद्ध दोनों परेशान रहे कि कैसे इन बातों को छिपाया जाए वो इनकी चर्चा नहीं उठाते लेकिन मैं इसमें बड़ा गहरा कारण देखता हूं क्योंकि बुद्ध और महावीर जब ऐसी बात करते तो बड़े अर्थ हैं उनके एक मनुष्य के मन की बड़ी गहरी बात बुद्ध ने पकड़ी अगर कोई स्त्री पुरुष को सम्मान दे तो फिर पुरुष की वासना उसके प्रति बहनी मुश्किल हो जाती कठिन हो जाती अगर कोई स्त्री तुम्हारे पैर छू ले तो फिर वासना असंभव हो जाती उसने द्वार बंद कर दिया क्योंकि पुरुष वासना में उसी स्त्री के प्रति झुक सकता है जिसने उसे सम्मान ना दिया हो जिसने उसे आदर ना दिया हो क्योंकि वासना में झुकने का मतलब है पुरुष खुद अपनी ही आंखों में अपने से नीचे गिरता है इसलिए वैश्या के साथ तुम जितने वासना का संबंध बना सकते हो किसी और के साथ नहीं बना सकते क्योंकि उसके नीचे सामने नीचे गिरने में कोई डर नहीं है उसने कभी तुम्हें कोई आदर दिया नहीं बुद्ध और महावीर ने दोनों ने पुरुष के अहंकार को पकड़ लिया ठीक जगह कि उसका अहंकार ही अगर रुक जाए तो ही रुक सकेगा अन्यथा वासना का प्रवाह हो जाए अगर कोई स्त्री तुम्हें बहुत सम्मान से चरण छू ले तो उसने तुम्हें इतना सम्मान दिया कि अब तुम्हें इस सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी अब तुम्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिसमें उसका दिया गया सम्मान खंडित ना हो अब तुम वासना के तल पर नीचे ना उतर सकोगे उसने रास्ता रोक दिया आनंद ने पूछा कि अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए कि स्त्री और पुरुष सांस हो भिक्षु भिक्षु सांस हो तो एक दूसरे का स्पर्श तो बुधने का नहीं पुरुष स्त्री को न छुए स्त्री पुरुष को न छुए आनंद का और अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि भिक्षुणी बीमार हो या भिक्षु बीमार हो और सेवा करनी पड़े तो बुधने का वैसी दशा में छुए लेकिन होश रखे पहले तो देखे ना अगर देखना पड़े तो छुए ना अगर छूना पड़े तो मूर्छा में ना रहे होश रखे भीतर जागा रहे क्योंकि मनुष्य के मन की जो वासनाएं हैं उनकी आदत तो बड़ी प्राचीन है और होश बड़ा नया है ध्यान तो अभी साधा है साधना शुरू किया है और वासना बड़ी प्राचीन है जन्मो जन्मों की उसके संस्कार बड़े गहरे और जरा सा भी भूल चूक हुई जरा सा भी मन मूर्छित हुआ कि वासना के मार्ग से जीवन बहना शुरू हो जाता है एक क्षण में इधर तुम भूले उधर वासना का प्रवाह शुरू हुआ है अगर जागे ही रहो अगर भी भीतरहोश को रखो तो ही संभव है कि धीरे धीरे पुरानी परिपाटी टूटे पुरानी लीक मिटे नया रास्ता बने मार के साथ संबंध पुराने राम के साथ संबंध बनाने जो असार को सार समझते हैं और सार को असार वे मिथ्या संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त नहीं होते अगर तुमने सार को असार समझा है असार को सार समझा है अगर ऐसी विपरीत तुम्हारी बुद्धि है तो फिर तुम कैसे सार को प्राप्त हो सकोगे तुम तो फिर असार को सार समझ के खोजते रहोगे इसलिए तो एक बहुत मजे की घटना जीवन में घटती वो घटना यह है कि जब तक तुम्हें धन नहीं मिलता तब तक पता नहीं चलता कि धन आसार है जब मिलता है तब पता चलता है ठीक भी है क्योंकि जब तक मिला नहीं तब तक पता कैसे चले तब तक तो तुम्हें सार दिखाई पड़ता है जब मिल जाता है तब बड़ी मुश्किल खड़ी होती क्योंकि जिसको सार मान के इतने दिन खोजा इतना श्रम उठाया इतनी स्पर्धा की इतने जूझे इतना जीवन कमाया, वो जब मिलता है तब अचानक तुम हैरान हो जाते हो कि सार तो कहीं भी नहीं फिर भला तुम दूसरों से न कहो क्योंकि अब दूसरों से कह के और फजीयत क्या करवानी और दूसरे हंसेंगे लेकिन तुम्हें समझ में आ जाता है इस संसार में जिनको तुम सफल कहते हो उनको जितनी अपनी असफलता दिखाई पड़ती उतनी किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती जिनको तुम अमीर कहते हो उनको जितनी अपनी गरीबी का पता चलता उतना किसी को भी नहीं चलता जिनको तुम पंडित कहते हो उनको जितने अपने अज्ञान का बोध होता है किसी को भी नहीं होता कहें भला ना कहने के लिए हिम्मत चाहिए कहने के लिए बड़ा दुस्साहस चाहिए क्योंकि कहने का मतलब ये होगा कि मैं अपने पूरे जीवन को व्यर्थ घोषित करता हूँ कि अब तक मैंने जो खोजा जो मैंने श्रम उठाया वो दो कौड़ी का साबित हुआ मैं गलती में था बड़ा मुश्किल होता है ये मानना कि मैं गलती में था और सफलता के शिखर पर मानना तो अहंकार के बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है लेकिन यही कथा है असफल ही सोचता है कि सार होगा धन में सार होगा पद में जो पद पर है जो धन पर है वो नहीं सोचते सोच नहीं सकते भला दिखावा करते हो लेकिन भीतर से भवन गिर गया है ऊपर से सांस सजावट बनाए रखते हो नीव खिसल गई है अगर तुम में थोड़ी भी समझ हो और गहरे देखने की क्षमता हो तो हर सफल आदमी में तुम असफलता को पाओगे और हर आदमी की यह कीर्ति में तुम बड़ा संतत हृदय पाओगे रोता हुआ हृदय पाओगे मुस्कुराहटों में अगर झांकने की क्षमता आ जाए तो तुम छिपे हुए आंसू देख पाओगे जो असार को सार समझते हैं और सार को आसार वे मिथ्या संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त नहीं होते होंगे भी कैसे जो सार को सार जानते हैं और असार को आसार वे सम्यक संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त होते हैं सार क्या है इसे जान लेना आधा पा लेना है क्या है सार अब तक जिंदगी में तुमने जो खोजा है उसमें से तुम्हें क्या ऐसा लगता है जो सार कहा जा सके धन खोज लिया कल तुम मरोगे वो पड़ा रह जाएगा जो साथ ना जा सके वो सार कैसे होगा प्रशंसा पाली लोगों ने तालियां बजाएं और गजरे पहना दिए गजरे क्षण भर बात को मिला जाएंगे तालियों की आवाज हो भी ना पाएगी और खो जाएगी और सारी दुनिया भी ताली बजाए तो भी सार क्या होगा मिलेगा क्या उससे तुम्हें कौन सी जीवन संपदा उपलब्ध होगी और फिर भरोसा कहाँ है जो आज ताली बजाते वो कल गाली देने लगते असल में जिसने भी ताली बजाई वो गाली देगा ही वो बदला लेगा जब ताली बजाई थी तो वो कोई प्रसन्नता में नहीं बजा रहा था लोग दूसरों से अपने लिए ताली बजवाना चाहते हैं तब प्रसन्न होते हैं तुम भी जब कोई ताली तुम्हारे लिए बजाता तब तुम प्रसन्न होते जब तुम्हें बजानी पड़ती तुम मजबूरी में बजाते शायद इस आसाम बजाते हो कि हम दूसरों के लिए बजाएंगे तो दूसरे हमारे लिए बजाएंगे चलो अभी हम तुम्हारे लिए बजाए देते हैं कल तुम हमारे लिए बजा देना ऐसा पारस्परिक लेनदेन चलता है हम तुम्हारी प्रशंसा कर देते हैं तुम हमारी कर देना लेकिन कौन किसी दूसरे की सुख के लिए चेष्टा कर रहा है लोग अपने सुख की चेष्टा कर रहे हैं इसलिए जो आदमी भी तुम्हारी प्रशंसा करेगा वो कभी ना कभी बदला लेगा उसके भीतर कांटा गड़ता ही रहेगा कि प्रशंसा करनी पड़ी देखेंगे किसी उचित समय पर जब हमारा हाथ ऊपर होगा तुम्हारा नीचे होगा यहां कौन अपना है इस जिंदगी का कुल हिसाब इतना है कुछ हसीन ख्वाब और कुछ आंसू उम्र भर की यही कमाई कुछ सुंदर सपने और कुछ आंसू उम्र भर की यही कमाई सपने देखते रहो सपनों को संजोते रहो और टूटे सपनों के लिए रोते रहो इधर टूटे सपने इकट्ठे होते जाते हैं तुम नए सपने देखते रहो अतीत तुम्हारा आंसू बनता जाता है भविष्य हसीन ख्वाब बस इन दोनों के बीच में तुम जीते हो कल जो बीत गया कुछ भी पाया नहीं रेगिस्तान हो गया आने वाले कल में तुम मरुद्धान बस वो भी कल बीता जाता है वो भी आज हो गया वो भी कल हो जाएगा वो भी जा रहा है मरद वक़्त तुम पाओगे पूरा जीवन एक रेगिस्तान की यात्रा थी लंबी थकान भरी धूल धमास भरी हार संताप चिंता सब था लेकिन और कुछ हाथ ना लगा धूल हाथ लगी कुछ अपना नहीं हो पाता और जो अपना नहीं है वो सार नहीं हो सकता सार तो वही है जो तुम्हारा हो जाए तुम्हारे भीतर हो जाए और कभी तुमसे अलग ना हो जो तुम्हारी सत्ता बन जाए तुम्हारा अस्तित्व बन जाए सार की हमारी परिभाषा यही है असार वही है जो तुमसे बाहर रहे आज तुम्हारा है कल पर आया हो जाए हो ही जाएगा कल किसी और का था कोई घर यहां मकान नहीं सभी सराए कल कोई और ठहरा था आज तुम ठहरे हो कल कोई और ठहर जाएगा दुनिया का एतबार करे तो भी क्या करे आंसू तो अपनी आंख का अपना हुआ नहीं अपनी आंख का आंसू भी यहां अपना नहीं होता और अपना क्या हो सकता है जिनको हम अपना कहते हैं वो भी अपने नहीं है अपने अतिरिक्त अपना यहां कुछ भी नहीं स्वयं के अतिरिक्त और कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए जिसने जीवन को स्वयं की खोज में लगाया है उसने ही सार की खोज में लगाया और जो और कुछ भी खोज रहा हो स्वयं को छोड़कर वो चाहे सारी पृथ्वी की संपदा पाले सारा साम्राज्य पाले आखीर में पाएगा हाथ खाली हृदय एक रोता हुआ भिखारी का पात्र जिसमें कुछ भी ना पड़ा और जीवन ऐसे ही गया जो जितनी जल्दी जाग जाए उतना समझदार है बुद्धि की और प्रतिभा की यही कसौटी है कि कितनी जल्दी तुम जागे और थोड़ी कोई बुद्धिमाप है पश्चिम में बुद्धिमाप को नापने का ढंग है वो बहुत सस्ता है हमने पूरब में एक अलग ढंग निकाला था हम आदमी की प्रतिभा इस बात से मापते थे कि कितने जल्दी उसने पहचाना कि आसार आसार है और सार सार है कितने जल्दी जो जितनी जल्दी पहचान लिया उतना ही प्रतिभाशाली है जो मरते दम तक नहीं पहचान पाता जो आखिरी घड़ी आ जाती है और कहे चला जाता है गो हाथ को जुम्बिस नहीं आंखों में तो दम है रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आँखें वो प्रतिभाहीन वो मूड है उसमें कोई समझ नहीं वो कितना ही समझदार हो दुनिया की नजरों वो अपने ही भीतर अनुभव करेगा तो उस समझदारी से उसने दूसरों को धोखा भला दिया हो अस्तित्व को धोखा नहीं दे पाया अस्तित्व के सामने तो वो नंगा भिखारी ही रहेगा जो सार को सार जानते हैं असार को असार वही सम्यक संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त होते हैं पहचान पाने का पहला कदम हीरा हीरा समझ में आ जाए तो खोज शुरू होती है पत्थर पत्थर समझ में आ जाए तो छोड़ना शुरू हो गया छूट ही गया ठीक को पहचान लेना महावीर ने सम्यक ज्ञान का है शंकर ने विवेक कहा है सम्यक दृष्टि ठीक से देख लेना क्या अपना हो सकता है अपने अतिरिक्त और कुछ अपना नहीं हो सकता इसलिए वही खोजने योग्य है जीसस ने कहा है तुम सारे संसार को पालो और खुद को गवा दो तो तुमने कुछ भी नहीं पाया और तुम खुद को पालो और सारा संसार गवा दो तुमने कुछ भी नहीं गवाया जो अपना नहीं था वो अपना था ही नहीं जो अपना था वही अपना है जिस प्रकार ठीक से छाए हुए घर में वर्षा का पानी जिस तरह ठीक प्रकार से न छाए हुए घर में वर्षा का पानी घुस जाता है उसी प्रकार ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है जिस प्रकार ठीक से छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है उसी प्रकार ध्यान भावना से युक्त चित्त में राग नहीं घुस पाता है राग को तुम छोड़ ना पाओगे ध्यान को जगाना पड़ेगा इतनी पहचान पहले तुम्हें आ जाए कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक फिर तुम ध्यान को जगाओ फिर राग को छोड़ने में मत लग जाना क्योंकि वो भूल बहुतों ने की है राग को पकड़ो तो भी राख से उलझे रहोगे राग को छोड़ो तो भी राख से उलझे रहोगे असली सवाल राग का नहीं है तो बुद्ध बड़ा ठीक उदाहरण दे रहे हैं सीधा सरल कि ठीक से घर के छप्पर पर इंतजाम न किया गया हो खपड़े ठीक से न छाई हो तो वर्षा का पानी घुस जाता फिर ठीक से आच्छादित हो घर खपड़े ठीक से सास संवार रखी गई हो तो वर्षा का पानी नहीं घुस पाता ध्यान से छाई हुई आत्मा में राग प्रवेश नहीं करता राग घुस रहा है तो इसका इतना ही संकेत समझना कि आत्मा पर ठीक से छावन नहीं की गई है ध्यान का छप्पर छेद वाला है इसलिए राग को छोड़ने की फिक्र मत करना वो तो ऐसे ही होगा कि ठीक से घर छाया हुआ नहीं है वर्षा आ गई अषाढ़ का मेघ घिर गए पानी बरसने लगा और तुम घर का पानी उलीचने में लगे हो तुम उलीचते रहो पानी इससे कोई फर्क न पड़ेगा क्योंकि घर का छप्पर नए पानी को लिए आ रहा है राख को उलीचने से कुछ भी ना होगा छप्पर को ठीक से छा लेना जरूरी इसलिए समस्त प्रज्ञावान पुरुषों का जोर ध्यान पर है और जो महात्मा तुम्हें साधारणता समझाते हैं कि राग छोड़ो गलत समझाते हैं वो तुमसे कह रहे हैं पानी उलीचो नाव में छेद है वो कहते हैं पानी उली छो पर तुम पानी उलिझते रहो नाव का छेद नया पानी भीतर ला रहा है पानी तो उलीचो जरूर पहले छेद को बंद करो फिर पानी को उलिछने में कोई कठिनाई ना होगी छप्पर को छा दो फिर जो थोड़ा बहुत पानी बचा रह गया उसे बाहर कर देने में क्या अड़चन होने वाली ध्यान जो साध लेता है उसका राग अपने आप मिट जाता है राग से जो लड़ता है उसका राग तो मिटता ही नहीं ध्यान भी सधना मुश्किल हो जाता है मेरे पास रोज लोग आते हैं वो कहते हैं किसी तरह क्रोध चला जाए मैं उनसे कहता हूँ तुम क्रोध की फिक्र मत करो तुम ध्यान करो वो कहते हैं ध्यान से क्या होगा आप तो हमें क्रोध छोड़ने की तरकीब बता दें ऐसे लोग भी आ जाते हैं वो कहते हैं हमें ध्यान व्यान से कुछ लेना देना नहीं हमारा तो मन असांत है ये भर शांत हो जाए अब वो क्या कह रहे हैं उन्हें पता नहीं अभी चार दिन पहले एक वृद्ध सज्जन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरे मन में चिंता सवार रहती सो नहीं सकता ठीक से कपता रहता हूँ डरता रहता हूँ बस ये मेरा मिट जाए न मुझे मोक्ष चाहिए न मुझे आत्मा के ज्ञान का कुछ लेना देना है न मुझे भगवान का कोई प्रयोजन है बस मेरी चिंता मिट जाए। अब ये आदमी ये कह रहा है कि ये जो वर्षा का पानी घर में भर गया ये भरना भरे मुझे खप्पड़ छाने नहीं मुझे मोक्ष परमात्मा आत्मा से कुछ लेना देना नहीं अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि समझ ही नहीं रहा है कि बीमारी कहां है धन छोड़ने में मत लगना ध्यान को पाने में लगना क्योंकि छोड़ने में जो शक्ति लगाओगे उतनी ही शक्ति से ध्यान पाया जा सकता है मुफ्त तो छोड़ना भी नहीं होता उसमें भी ताकत लगानी पड़ती वो ताकत व्यर्थ गवा रहे हो तो पहला काम है घर के छप्पड़ को ठीक से छालो जीवन का एक आधारभूत नियम एक सारभूत नियम कि गलत को छोड़ने में मत लगना ठीक को पाने में लगना अंधेरे को हटाने में मत लगना दिए को जलाने में लगना ऐस धमो सनंतनो यही सनातन धर्म है आज इतना